इसमें हम लोग नवम मंत्र का विचार चल रहे थे कि कहाँ तक तो पंक्ति हुआ था भाष्य में तृतीय पंक्ति थी द्वितीय था जैसे ये प्रथम मंत्र के द्वारा आत्मा का प्रथम पाद वैश्वान और ओंकार का प्रथम मात्रा अकार ये दोनों का बीच में सा दिखाया जा रहा है दोनों समान है क्योंकि ओंकार ही आत्मा है ओंकार का ज्ञान के द्वारा आत्मा का ज्ञान होना ये प्रथम प्रकरण का तात्पर्य है इसलिए ओंकार का अकार के साथ मात्रा का प्रथम पाद वैश्वानर का ये औक्य साधन किया जाता है उसके लिए दो सादृश्य दिया एक आपती और आदिमत्व आपती अर्थात व्याप्ति ये दोनों ही व्यापक है वैश्वानर भी व्यापक है अकार भी व्यापक है।, है और दोनों आदिमान है आदिमान अर्थात प्रथम अकार भी वर्ण में प्रथम है और विश्व वैश्वानर ये भी पादों में प्रथम है भाष्य में हम लोग देख रहे थे प्रथम पंक्ति में खाली भाष्य देख लीजिए आपतेर आपते का अर्थ पंच में है आपते में प्राधिपति को हो गया आप ती, आप ती का अर्थ आप ती? अर्थात तो अकारेण सर्वाभाग व्याप्ता अकार के द्वारा सारे वाणी सारे शब्द व्याप्त है अकार हो भी सर्वाभागे है तथा तो वैश्वान जगत इसी प्रकार के आत्मा का जो प्रथम पाद है वैश्वान उसके द्वारा स्थूल जगत व्याप्त है उसके लिए छांदोग्रुति प्रमाण दे दिया हो वा आत्मनु ये जो वैश्वानर रूप का आत्मा का प्रथम पाद है वो वैश्वानर आत्मा का सारे अवयव होते हैं ये पूरा जगत जैसे उसका मूर्धा सिर वैश्वरात्मा तो का सिर है सुतेजा सुतेजा अर्थात दीवलोक अर्थात स्वर्ग लोक तो इसी प्रकार की वहां कहते हैं तो उसका चक्षुर विश्वरूप विश्वरूप अर्थात तो सूर्य चंद्र तो वैश्वान आत्मा का चक्षुर सूर्य चंद्र उसका प्राण जो स्थ वायु है बाहर में चलने वाला जो वायु है वो वैश्वान आत्मा का प्राण है इसी प्रकार की वैश्वान आत्मा का जो शरीर का मध्य भाग है वो आकाश है इस प्रकार की वह कहा गया अर्थात पूरा स्थूल जगत ये है टिका में। अध्यात्म द्वितीय पंक्ति मेंध्यात्मदीक पूर्व उक्त विश्व जगतव्याुतव स्पष्टीक अध्यात्म हो गया विश्व और अदैविक ये हो गया वैश्वान अध्यात्म व्यस्टि आधि दैविक अर्थात समस्टिवैविक लेंगे पद वृद्धि हुआ <laughs> तो अध्यात्म विश्व आधिदैविक वैश्वान ये दोनों एक ये पहले भी कहा गया था जब प्रथम पद का विचार हुआ था व्यष्टि समष्टि एक है पूर्वम उत्तम उपेत्य उपे अर्थात तद तो गृहत्वा उसको मन में रख करके विश्व वैश्वानर व्याप्तिम जगत जगतव्याप्तिम श्रुतिवष्टंभन स्पष्ट जो विश्व है वही वैश्वानर है वो जगत का व्यापक है ये इसको श्रुति का उदाहरण देकर के कहा गया जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में तस्य तस्य ये कहा गया आगे टीका में उपेत्य अर्थात स्वीकृत गृहीत सामान्य सामान्य सामान्य द्वारा द्वारा वाच्य एकत्वम न तयोर उत्तर इस के द्वारा वाच्य एकत्वम एकत्वम एकत्व आरोप करके न भवती सामान्य द्वारा न तेरेद्वार तेक हाँ ठीक है किंच सामान्य द्वारा वाचवाचक और एक आरोप्यम न मतलब बीच में बाकी ऐसा है खाली दोनों में सादृश्य दिखा देने से दोनों एक हो जाएंगे ऐसा बात नहीं है दोनों में सादृश्य जैसे कहते हैं सिंहो मानव का दोनों में सादृश्य दिखा दिया दोनों एक हो गए नहीं होगा तो यहां कहते हैं कि सामान्य दिखा करके सामान्य तो दोनों में सादृश्य दिखा दे आपती व्यक्ति उसके द्वारा बाच्यो बाच्यो कई और एकत्र आरोप्यम न भवती अर्थात खाली इसी के द्वारा आरोप कर देंगे तो जैसे वहाँ सिंहो माणवक जब हम कहते हैं वाक्य व्यवहार करते हैं ये बालक क्या वास्तविक सिंह है क्या किंतु वो बालक में कुछ सादृश्य लेकर के वहाँ आरोप किया जाता है तो ये बालकों को अभि कहते हैं बालक में अभी तो का आरोप करता है तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि सामान्य को लेकर के बाच्यवाचकों का बीच में एकत्व का यहाँ ऐसे सिंह माणव का जैसा आरोप नरोप नहीं कहा जा रहा है यहाँ क्या है तय और एकत्व से प्राग एवं ये दोनों वास्तविक एक है पहले कहा गया यहाँ सिंह माणवों जैसा आरोपी तो नहीं है आरो, आरोप्यम नवती अर्थात ये कोई काल्पनिक को नहीं है ये वास्तव है अभिधान भाष्य में अभिधान अभिधेय और एकत्व चोचा मिधान और अभिधेय ये दोनों एक है ये हम पहले कहे थे तो यहाँ ओंकार और ओंकार का प्रथम मात्रा अकार और वैश्वान इसमें अभिधान कौन है अभिधेय कौन होगा अभिदान। वैश्वान हो गया अभिधेय अभिधेय था वाच्य अर्थ अभिदान हो गया वाचक शब्द ओंकार हो गया वाचक और आत्मा हो गया वाच्य अर्थ इसी प्रकार की ओंकार का जो अवय हो गया अवकार ये हो गया वाचक और अभिधेय अर्थ वैश्वान ये हो गया वाच्य अर्थ अभिधेय अच्छा ये प्रथम सामान्य को लेकर के दोनों का एकत्व कथन किया गया प्रथम सामान्य क्या था व्याप्ति अभी कहते हैं आह अन्य सामान्य सामान्य आगे भाष्य में आदीर अश्य विद्यते इति आदिमत यथा एव आदिमत अकाराख्यम अक्षर तथेव वैश्वानरस तस्मा सामान्याद्य आदि विद्यते आदिमत मतु प्रत्यय हो गया आदिमत तो यथा आदिमत अकाराख्यम अक्षर ये जो अकार रूपक अक्षर है वो आदि है प्रथम वर्ण है तो इसी प्रकार तथे तो वैश्वानर वैश्वानर भी उसी प्रकार की आदिमत है क्योंकि तीन पाद कहा जाता है तो ये वैश्वानर तेजस तो आगे प्राग्य कहेंगे अथवा स्थूल कहेंगे प्रथम हो गया तथे वैश्वान तो वा सामान्य आदि द्वितीय सामान्य हो गया अकारस्य अकार अकारत्व वैश्वानरस्य वैश्वानर में अकारत्व ये द्वितीय सामान्य हो गया दोनों आदिमान है में तदेव तो स्फुटी उसी को स्पष्ट करते हैं भाष्य में, में।, में तो है। है। नदिदीर तो अच्छा यहाँ आदि का अर्थ ये ही आदि है इसका आदि उस प्रकार के अर्थात आदि विद्यते आदिमत होने से अर्थात ये, ये है ऐसा मतलब यहाँ कि ना यही आदि है आदि अर्थात यहाँ आदि शब्द का अर्थ आदित्व मतलब प्रथमत्व क्योंकि मंत्र में क्या दिया आदिमत्वाद अच्छा आदिमत्वाद का अर्थ आदि आदि का अर्थ प्रथम तो आदि प्रथम आदि काथम तो प्रथम इस प्रकार के प्रथम अश इस प्रकार के नहीं मतलब प्रथमत्व अस्त इस प्रकार के आदित् अश इस प्रकार के यहाँ बिगड़ल ना पड़े यही स्वयं आदि है आदि रस्य विद्यते इति द्वितीय इस प्रकार के यहाँ नहीं आदि रस्य विद्यते आदिमत यहाँ पंक्ति से आदि का अर्थ अर्थात यहाँ आदित्व यथेव आदिमत अकार जिस प्रकार की अकार आदि वाला हो गया इसी प्रकार की वैश्वान टीका में आगे तथेव तो तथे अच्छा ये क्या ना वो जो भागवत में आता है ना कंस देवकी का प्रथम पुत्र को छोड़ दिया मारा नहीं क्यूँ कहा के ये ये तो हमारा शत्रु नहीं।, नहीं है फिर नारद जाकर के कंसों को क्या बताया ये अष्टम है ये, ये राउंड तो राउंड करना है तो इसी प्रकार की अर्थात लेने से आधी रस्य अस्थित अर्थात इससे पहले भी किन्तु यहाँ इस प्रकार की नहीं घटेगा क्योंकि यही प्रथम है क्योंकि दोनों में हम प्राथम्य का साम्य दिखाते हैं तो इसलिए यहाँ आदि का अर्थ आदि तो ही लेना पड़ेगा वो जो नारद वाला गणित तो है यहाँ नहीं है आगे उकार आगे उसको स्पष्ट करते हैं। उकार मकारस्य इति उभयम् प्रथम पाठात आदिम अकार से द्रष्टव्यम ये दूसरों का आदि है क्योंकि उकार मकारस्य इति दोनों को लेकर के अकार का पाठ प्रथम होता है अ उ मो में अ का पाठ प्रथम होगा तो इसलिए आदि अश्य अस्तित्व आदि तो अश्य अस्तित्व यही आदि है विश्व से पुनराधि मैजस प्राज्ञा अपेक्ष प्राज्ञ अपेक्ष आद्य स्थान है विश्व फिर आदि कैसे हो जाता है कि तैजस प्राज्ञ ये दोनों को अपेक्षा करके विश्व प्रथम स्थान पर हो गया इसलिए विश्व बैश्वान को भी आदि कह दिया गया उक्त सामान्य सामान्यात फलम दर्शयती ये जो दो सामान्य हो गए प्रथम तो तो सामान्य आपती दूसरा सामान्य हो गया आदिमतुम इसका फलम भाष्य में दर्शयती अच्छा तस्मा चतुर्थ पंक्ति में बीच में तथेव बैश्वा तस्मा सामान्या इसलिए वैश्वानर ये अकार हो गया ये दूसरा कियोर एक उच्चते तद्विज्ञान फल पूर्व पक्ष कहता है इतम सामारा तयर एक किम उच्यते इस प्रकार के सामने सादृश्य दिखा करके तयर एक तय क विश्व वैश्वान तो एक ही है दीश। अवकार और वैश्व ये दोनों में तो इथम सामान्य द्वारा तय और एकत्व अर्थात वैश्वान और अवकार ये दोनों का एकत्व क्यों उचित है क्यों कहा जाता है यहाँ तो प्रश्न हुआ सिद्धांती उत्तर देता है तद विज्ञान से थोड़ा बीच में कमा कर दिन से उचित है की आगे ठीक है क्योंकि आगे सिद्धांति का है यहाँ तो गुरु पक्षी का हुआ किमर्थम सामान्य द्वारा तय तो एक उचित है सिद्धांति कहते तद विज्ञान से ये दोनों का ऐक्य ज्ञान फल वाला है फल क्या है भाष्य में कहते हैं तद एकत्व तो विदह फलम आह ये दोनों एक है ये दोनों में एकत्व तो है इसका जो जानने वाला विदह जानता है विद अर्थात जानता है अर्थात उपासना करता है क्योंकि अभी उपासना प्रकरण है तो तद विदर्थात उसका जो उपासक है उपासकों का फल कहते हैं अपनुति हवे सर्वान् कामान आदि ही प्रथमश्च महताम येद यथोत्व एक वेद इत अपनो ह हवे सर्वान् कामान वो सारे काम को प्राप्त कर लेगा क्यूँकि जो अकार वैश्वान के ध्यान करेगा वो स्वयं धीरे धीरे अपने आप को वैश्वान रूप देखेगा देखेगा तो सारे पदार्थ तो मैं ही हूँ इस प्रकार हो गया तो सारे कामान आप प्राप्त कर लेता है अपने से भिन्न और स्थूल पदार्थ को तो नहीं देखेगा और दूसरा आदि ही प्रथमश्च भवती वो आदि प्रथम हो जाएगा किन बीच में कहते महता महान लोगों का बीच में प्रथम होगा ये दुश्चरित वालों का बीच में वो प्रथम नहीं होगा इसलिए भाष्यकार कहते हैं आदिश्य प्रथम से भवती महताम महताम मध्य निकृष्ट का बीच में अर्थात दुष्कर्म करने वालों का बीच में वो प्रथम नहीं होगा यह एवं वेद जो इस प्रकार की जानता है यह एवं वेद अर्थात यथोक्तम एकत्व वेद जो एकत्व तो कहा गया अकार और वैश्वान इस एकत्व तो को जो जानता है जानता है अर्थात तो उपासना करता है टीका में सादृश्य विकल्पात एवं फल विकल्प दो सादृश्य है आपती और आदिम इसलिए फल भी दो हो गया तो एक तो सारे कामना का प्राप्ति हो जाएगी और प्रथम भी हो जाएगा महान लोगों का बीच में वो प्रथम भी हो जाएगा पूछे उपासना का फल है अच्छा आगे द्वितीय पाद द्वितीय मात्रायास्य एक व्यपदीशति द्वितीय पाद और द्वितीय मात्रा में एकत्व एक का अभी व्यपदेश उपदेश करेंगे आत्मा का द्वितीय पाद कौन है जैसा और ओंकार का द्वितीय मात्रा दित्यों। पुकार। दित्यों। पुकार। पुकार। तो ये दोनों के बीच में एकत्व एक अभी कहते हैं मंत्र है समानस्य स्वप्नस्थनस्तस उकर्षादुभयवादत्कर्षति हे ज्ञानसतति सामनच नाश्या ब्रह्मविदूल ये वेद स्वप्नस्थन स्जस वो कौन है कहते वही उकार है उ ही है तो जो तैजस है वही उकार है क्यों? इसमें सादृश्य क्या है तो कहते हैं उत्कर्षाद उभयत्वाद व उत्कर्ष सा रूपों का सादृश्य है दोनों में अथवा उभयत्व रूपों का सादृश्य दोनों में है उत्कर्ष सादृश्य क्या है दोनों में कहते हैं ए, ये विश्व है है। के अपेक्षा ये तैजस ये उत्कर्ष है क्योंकि स्थूल अपेक्षा सूक्ष्म ये उत्कर्ष होता है और अकार के अपेक्षा उकार ये उत्कर्ष है उत्कर्ष क्या है कहते हैं उसके बाद ये पड़ आता है जो बाद में आता है वो उत्कर्ष और ये प्रथम सादृश्य हो गया और द्वितीय सादृश्य हो गया उभय उभय अर्थात इसका दोनों पार्शो में दो है उकार का दोनों पार्शो में अ और म है ओ और म हो गए उभय अभी उ में उभयो अस्य अश अस्थित उम ऊ में आ जाएगा क्योंकि दो इसका है तो उसमें उभयत्व आ गया इसी प्रकार की तेजस में भी उभयत्व उसका दोनों पार्श्व में मध्य में जो होता है उसको उभयत्व उसमें धर्म रहेगा उत्कर्षी उसका फल क्या होगा कहते हैं उत्कर्षी हो गई ज्ञान संततिम उसका उपासना का जो धारा चलना है वो धीरे धीरे उत्कर्ष होगा अर्थात विच्छेद नहीं होगा तो जो ये उजस तो में एकत्व तो का ध्यान करेगा उसका ध्यान धीरे धीरे होगा उसका ध्यान और विच्छेद नहीं होगा ज्ञान संतति एक नंबर टिप्पणी उपासना का उसका उपासना उत्कर्ष होगा विच्छेद नहीं होगा और दूसरा लाभ क्या होगा समान भवती तो वो समान होगा समान अर्थात तो शत्रु मित्र दोनों पक्ष में वो समान होगा शत्रु मित्र पक्ष में तो मित्र हो जाएगा शत्रु वाले भी इसको द्वेष नहीं करेंगे इस प्रकार के हो जाएगा भवती न अश्य अब्रह्मविद कुलती अश्य कुले अब्रह्मविद न भवती इसका कुला कुला अर्थात विद्या कुल योनि लेकर के संबंध नहीं पुत्र पुत्र ने जो गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा जो उपासना करता है उसका परंपरा में कोई ये नहीं होंगे अर्थात उपासना नहीं करता हुआ ऐसा कोई नहीं होंगे यह एवं वेद उपास जो इस प्रकार की उपासना करता है अर्थात तेजस को उकार के साथ अभिन्न मान करके जो उपासना करता है टीका में यथा प्रथम पाद प्रथम दितियो दितियो मात्रायास्य मत्रस्कृत उत्तम तथा द्वितीय द्वितीय मात्रायास्य पाद साम वक्त तदभावे तदारोप अयोगा पृछति प्रथम पाद प्रथम मात्रा का एक कहा गया था उसके लिए दो सामान्य दिखाया गया था आपती और दूसरा सामान्य क्या था आदिम ये सामान्य को पुरुष पुरस्कृत्य पुरस्कृतियों अर्थात सामने में रख करके अर्थात ये दोनों सामान्य को मन में रख करके दोनों का एकत्व कहा गया पुरुष पुरस्कृत्य अर्थात सम्मी कृत्य सामने में रख करके अर्थात बुद्धि में रख करके तथा द्वितीय पाद से द्वितीय मात्रा या से इसी प्रकार के द्वितीय पाद और द्वितीय मात्रा का एकत्व अब कह पाएंगे सती एवं सामान्य वक्तव्य अगर सामान्य दोनों में सादृश्य है तभी तो एक वक्त तदभावे तदभाव भावे, दोनों में अगर सादृश्य नहीं, नहीं है तो तद तो दोनों में दो आप खाली आरोप नहीं कर पाएंगे सामान्य है तो भी जाकर के दोनों में एकत्व तो कहेंगे पृछति काष्य में स्वप्नस्थन तेजसो यकारो द्वितीया मात्रा स्वप्नस्थानस स्थानस स्वप्नस्थानस स्वप्न स्थानस बहुवृह स्वप्न स्थान यसे कौन है तैजस स्वप्न स्थान तैजस का उकारो द्वितीया मात्रा जो तेजस है वो द्वितीय मात्रा है पूछता है अभी कैन सामान्यन ये दोनों का बीच में सा क्या है ऐक्य का ध्यान करने के लिए इतिहा भाष्य में उत्कर्षात ये दोनों में उत्कर्ष रूपक ये साधर्म्य है उत्कर्ष क्या है? टीका में कहते हैं कैसे से, से, से, से ना ये तो उजस न उ कार से उत्कर्ष लेने का ये नहीं है अकार से सर्वा सर्वाक व्यापक उत्कृष्ट से स्पष्ट पूर्व पक्ष कहता है ये ऊ के अपेक्षा कैसे उत्कृष्ट हो जाएगा अकार सर्व वाक का व्यापक है अकार वो भी सर्वाग कह दिए इसलिए अकार ही व्यापक है वो उत्कृष्ट होगा ये उ कार कैसे उत्कृष्ट हो जाएगा तो इसके लिए कहते हैं अकार से सर्व व्यापक न उत्कृष्टत्व स्पष्टत्व अकार व्यापक है स्पष्ट है क्योंकि सारे वाणी का वो व्यापक है कथम तस्माद् उकारस्य उत्कर्षो वर्ण्यते उससे उकार उत्कर्ष है ये आप कैसा कहते हैं तत्र ओकार उत्कर्ष है मान सकता है पूर्व पक्ष किन्तु उ कैसा कहते हैं तो भाष्य में उसका उत्तर देते हैं अकाराद उत्कृष्ट इव ही उकार ओकारसे उत्कृष्ट जैसा उकार है क्यों कहते ओ के बाद वो ओ में आता है ना तो इसलिए उत्कृष्ट जैसा ये है टीका मैं अकार सेकर्षपचारिकवकार अमूम उपोद्बल अकार से उत्कर्ष वास्तव अकारत उत्कर्ष ये वास्तव है सिद्धांति माल्य किंतु तो ओ के बाद आता है तो पाठक्रमाद उत्कर्षत्व उत्कर्ष औपचारिकम ये गौण प्रयोग वास्तविक तो अकार ये उत्कर्ष है कि गौण उत्कर्षः है इसी को दिखाने के लिए इब कार भाष्य में कहा अकाराद उत्कृष्ट इव ही उकार इसलिए इब जैसे उत्कृष्ट जैसा अमुं अर्थम अमुं अर्थम इस अर्थ करोति अर्थात करता है <coughs> तो उत्कृष्ट नहीं है उन् पाठक्रम को लेकर के गौण प्रयोग है इसका स्पष्ट करते हैं यथा यथाकाराद उत्कर्षो उतकर, दर्शित जैसे अकार से उकार उत्कर्ष है दिखाया गया तथा विश्वात तैजस से उत्कर्षो वक्तव्य है अब मात्रा में उत्कर्ष तो ठीक है गौण प्रयोग कह करके बता दिए इसी प्रकार की पाद में भी विश्व के अपेक्षा तैजस उत्कर्ष ये भी आपको कहना पड़ेगा तो सिद्धांत कहता है सूक्षमाभि मानी न आगे पाठ लिखना है छह अक्षर लिखना है इसलिए ज्यादा चाहिए वहाँ होगा तो नहीं तो ठीक है वहाँ हो जाएगा स्थूलासर्ग सूक्षाभिमानी सकासत सकासत आगे है स्थू स्थित सकाशाद उत्कर्ष से युक्त सूक्ष्म में जो अभिमान करता है वो स्थूल अभिमान करने वाले के अपेक्षा उत्कर्ष है स्थूल के अपेक्षा सूक्ष्म अधिक बलवान होता है <cough> तो बहुत सारे स्थूल बलो वालों को एक सूक्ष्म बलो वाला अर्थात जिसका मानस शक्ति है सबको तपोवल से उधर रोक दे सकता है पुराण में बहुत कथा आता है ये ऋषि ने ऐसा कर दिया इतने राक्षस को हटा दिए उतना कर दिया तो युक्तत्व भाष्य में अकाराद उत्कृष्ट इव हि उगे तथा तो उसी प्रकार तेजसो विश्वाद उभय अकार मकार मध्यस्थ उकारस तथा विश्व प्राजर मध्य तेजसो अत उभय भाव सामान्य पहले उत्कृष्ट को जैसे अकार के अपेक्षा उकार उत्कृष्ट दिखाया तथा तेजसो विश्वाद इतना वाक्य पूरा हो गया तथा तैज विश्वाद उत्कृष्ट ये एक सादृश्य पूरा हो गया आगे दूसरा सादृश्य उभयवाद उसके लिए कहते हैं उभयवाद वा ये पहले अवतरणी का लिए मंत्र का दूसरा सा का वर्णन करने के लिए उभयत्वाद वा यहाँ तक आगे टीका में देखिए उकार तैजोर न प्रत्येक उभयत्म एक उभयत्व व्याघाता इति व्या व्याकरोति उकार और तैजस ये दोनों दोनों है उभयत्व आ जाएगा ये नहीं होगा तो उकार तैज न प्रत्येकम उभयत्व दोनों में उभयत्व आ जाएगा ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा एकस् उभयत्व व्याघाता तो अभी आप ये भी उभय कहेंगे और ये भी उभय कहेंगे कहेंगे राम लक्ष्मणों कहेंगे उभय कहेंगे राम भी उभय है और लक्ष्मणी भी उभय है एक उभय नहीं होगा तो पूर्व पक्ष का अभी कहना है कि आप ये उकार उ दोनों को अलग अलग उभय कैसे कहते दोनों को मिलाकर के उभय कहना चाहिए अभी प्रत्येक में उभय तो कैसे आ जाएगा पूर्व पक्ष का संख्या है क्योंकि उभय कहने से ये समाह को कहेगा दोनों को मिला करके अय प्रत्यय होता है संख्या या अवय तयग। तयग। आगे उभात उदातो नित्यम तो उभ से ये तयस को अयच हो जाएगा और यहाँ नित्य हो जाएगा उभय दोनों को मिला करके उभय कहना चाहिए और प्रत्येक को उभय कैसे हो जाएगा प्रत्येक एक उभयत्व व्याघात ये एक को उभय नहीं कह पाएंगे आशंख्य व्याकरोती अकारेती प्रतीक थोड़ा संशोधन करना है अकारेती अकारोति दे दिया ना प्रतीक में उसको इति अकार अकारेती आदिगुण हुआ अकारेती भाष्य में प्रथम पंक्ति में अंतिम है अकार मकारोर मध्यस्थ उकारस अकार और मकार ये दोनों का मध्य में उकार है बीच में तथा तो विश्व प्राज्ञोर मध्य तेजसो विश्व और प्राचीन ये दोनों का बीच में तैजस उ, उ छुट गया अत उभय भाग तो सामान्य इसलिए उभय भाग तो उ लिखना है उभयत्व भजते इति उभय इतिभा अर्थात उ और तैजस ये दोनों उभयत्व तो को प्राप्त करते हैं उभय कौन होगे गए अकार और मकार ये दोनों उभय अकार और मकार ये दोनों हो गए उभय दोनों हो गए और उभय भाग कौन हो गया बीच वाला तो इसलिए उकार हो गया उभय भाग उभयम भजते प्राप्नोति तो बीच वाला दोनों को प्राप्त करता है तो उभय भाग हो गया उकार उसमें आ जाएगा उभय भागत्वम तो तेजस में भी उभय भागत्वम और उकार में भी उभय भागत्वम ये सामान्यम, ठीक है में मध्यस्थत्वाद उकार तैज भागत्व सामान्यम तस्मा तय एक शक्यम इत्याह। मध्यस्थत्वाद ये बीच में होने से उकार तैजोर उकार तैज ये दोनों बीच में होने से उभय भागत्व उभयम भर्थात दोनों पार्श्व में होने वाला को ये प्राप्त करता है बीच में रह करके इसलिए सामान्यम उभय भागत्वम तो सामान्यम अर्थात उभय को प्राप्त करने का धर्म ये दोनों में सामान्य है तस्मात तयोर एक सक्यम आरोप इसलिए ये दोनों एक है दोनों में एकत्व आरोप कर सकते हैं कौन कौन दोनों अभी एक है कहते है उकार तय जो सर एक किसको कहते हैं उकार और तेज तो एक सक्यम आरोपित अतः उभय भाग तो इसलिए उभय ये तो दोनों में सामान्य रहेगा ठीक है मैं ठीका में यथोक्त तो तो एक उपादेयम् इति सूचयति ये एक विज्ञान तो उकार तेजस ये दोनों एक है ये एक विज्ञान तो अर्थात उपासना उपासना हम क्यों करेंगे शंका होने से कहते हैं फलवत्वाद उपाधेय इसे फल है इसलिए इसका उपादेय उपाधेय ग्रहणय इसका ग्रहण करना चाहिए इति सूचयति बताते हैं भाष्य में विद्वत फल उच्य विद्वत उपासक उपासक का फल कहते हैं भाष्य में उत्कर्षति हई ज्ञान सन्तति इसका ज्ञान सन्तति ज्ञान सन्तति उपासना इसका उपासना उत्कर्षति उत्कर्षति अर्थात जातीय प्रत्यय के द्वारा उसका उपासना व्यवच्छेद नहीं होता है जैसे हम अगर शिव जी का ध्यान करते हैं बीच में अगर ये शिव जी तो उन्ही का ही तो रूप हनुमान जी है ना उन्हीं का ही तो रूप भाष्यकर भगवान है तो इसलिए ये भी सब शिवजी तो है ये उपासना बिच्छेद हो गया शिव जी का ध्यान होता शिव जी का ही ध्यान होना चाहिए ये बाकी कुछ आ गया कित ये विजातीय प्रत्यय हो गया जब बहुत ज्यादा एकदम विक्षेप है कहेंगे हाँ ये भी शिव है वो भी शिव जी हमको दस चाहिए मन को घुमाने के लिए धीरे धीरे जब चीता एकाग्र होगा एक में रहना है तो ये कहते हैं उत्कर्षति हे ज्ञान संतती उपासना उसका विजातीय प्रत्यय से ये विच्छेद नहीं होगा टीका में ज्ञान संततेर उत्कर्षो नाम कुत तस्या भेद अवेदनम तस्य अच्छा यहाँ तक एक पंक्ति है तस्वे कथम इष्टत्व कथम फलत्व फलत्व ना फलवत्व है इसमें संशोधन इसमें देखिए ना देख करके कहिए नीचे से तृतीय पंक्ति में टिका में कटा हुआ है वो करना है फलत्व वह फलत्व इतिहास वाचे यहाँ देना है फलत्व करना है ज्ञान संतते उत्कर्ष नाम है ज्ञान संतति का उत्कर्ष उपासना का उत्कर्ष क्या है कुत भेद अवेदन ये जो ज्ञान संतति चलता है प्रवाह चलता है उपासना अर्थात ध्यान अर्थात तत्र एकतानता प्रत्ये तत्र प्रत्येकतानता एक ध्यानम कहते हैं प्रत्यय वृत्ति है चित्त वृत्ति एकतानता लगातार तदाकार होकर के रहना ये ध्यान वो जो संतति हुआ संतति प्रवाह जो हम ध्येय है ध्येय का वृत्ति ज्ञान का प्रवाह चलना है वो उसका भेद नहीं होना है भेद विच्छेद विच्छेद का अवेदन अप्रतीति ये हमारा ध्यान का प्रवाह कट गया ऐसे प्रतीति नहीं होना है ये हो गया उत्कर्ष लगातार चलते रहना तो कहते कट गया बोल करके हमको पता नहीं चला क्योंकि हम तो गया हम भी नहीं रहा कि हम भी जब गया फिर जब हम वापस आ जाते हैं हमको पता चलता है अरे तो कट गया तो इसलिए प्रतीति नहीं होना जो भेद हुआ बोलकर अभी पूर्व पक्षी यहां तक वाक्य पूरा हुआ है कमा कर दीजिए आगे तस्य अभाव है कथम फलत्म ये तो इष्ट नहीं है अर्थात हम इसका दोनों को एक करके ध्यान करेंगे उससे हमारा क्या होगा क्या लाभ होगा तो अगर कोई लाभ नहीं, तो नहीं, नहीं है तो फिर इष्ट नहीं होगा इष्टत्व अभाव है कथम फलत्म ये हमारा इष्ट नहीं है तस्य अर्थात संतत ये ज्ञान का प्रवाह चलाना ये हमारा कोई लाभ नहीं है तस् संत है इष्टत्व तो ये हमारा क्या लाभ होगा पांच नंबर पांच नंबर क्या है तस्या इष्टत्व भाव है कथम फलत्व इतिहास तस्या दिया ना पुंगलिंग दिया पुंगलिंग दिया था इसलिए अच्छा तस्य अर्थात भेद अवेदनम उसका पूर्व में देना भेद अवेदन भेद अर्थात विच्छेद जो ध्यान का जो विषय चलता था उसका भेद अर्थात विच्छेद का अवेदनम विच्छेद का प्रतीति नहीं हो अर्थात लगातार चलता रहे कहेंगे विच्छेद का प्रतीति हमको नहीं होगा इससे हमारा क्या लाभ होगा तस्य इष्ट तो अभाव उसमें कोई लाभ नहीं विच्छेद हो गया और हमको पता भी चला उसे हमारा हानि क्या होगा तो कहते हैं तस पूर्व पक्ष कहता है कि ते तो कथम फल व्यासस्ते भाष्य में कहते हैं विज्ञान संतति वर्धयती इत अगर वो विच्छेद नहीं होगा तो विज्ञान का संतति धीरे धीरे बढ़ेगा आज अगर दो सेकंड ध्यान होगा तो फिर एक महीना के बाद देखेंगे ये सेकंड ध्यान हो रहा है धीरे धीरे बढ़ेगा भाष्य में मित्रपक्षस्यव शत्रुपक्षाणाम अप्रद्वेश द्वितीय लाभ हुआ कहा गया कि मंत्र में सामान्च भवती वो समान होता है समान का क्या अर्थ है भाष्य में कहते हैं समानस तुल्य तुल्य होता है तुल्य अर्थात मित्र पक्ष मित्रपक्ष में जैसे वो द्वेष्य नहीं होता है इसी प्रकार की सत्रु शत्रु पक्षियाणाम अप्रद्वेश होती शत्रु पक्षों वालों के द्वारा भी वह द्वेष्य नहीं होता है दोनों के लिए बराबर होता है ठीक है मैं पक्ष द्वय तुल्यत्व एव प्रकटयति दोनों पक्ष में तुल्य तो मतलब दोनों दोनों पक्ष अर्थात शत्रु मित्र दोनों पक्षों में तुल्य क्या है कहते हैं अप्रद्वेश जो मित्र है उसमें द्वेष नहीं होता है और ये व्यक्ति ऐसा होता है कि शत्रु पक्ष में भी इसको द्वेष नहीं करते हैं तो शत्रु पक्ष में द्वेष नहीं करता तो, तो ये शत्रु नहीं होता है तस्य तस्य का अर्थ उसका पूर्व में जो है नेदेदनम क्यूँकी तस् पुंगली का दिया है तो पुंगली का पदार्थ कुछ लेना पड़ेगा संत स्त्रीलिंग हो गया इसलिए ये वाक्य में पुंगलिंग शब्द और कौन है कहते हैं भेद अवेदन विच्छेद का अप्रती तो अवेदन पुंगलिंग है कहते भेद आवेदन इससे क्या लाभ होगा कहते हैं धीरे धीरे अर्थ वही लेना है भेद आवेदन अच्छा आगे टीका में सादृश्य भेदेन फल भेदम आवेद्य द्विविध सादृश्य प्रयुक्त एक तो विज्ञान फलम आह सादृश्य भेद तो दो सा एक उत्कर्ष है एक उभयत्व तो होने से फल भी भेद होगा दो फल होना चाहिए तो ये ज्ञान संतति एक उत्कर्ष होगा और दूसरा हो जाएगा समान ये दोनों फल भेद आवेद्य आवेद्य अर्थात कह करके द्विविध सादृश्य प्रयुक्त एकत्व तो विज्ञान फल आह अभी दो प्रकार की सादृश्य से जो एकत्व ज्ञान हुआ दो सादृश्य से दो फल हो गया अभी दो सादृश्य से क्या ज्ञान हुआ तो कहेंगे कि ये दोनों एक है ऐसे एकत्व ज्ञान हुआ अभी एकत्व तो ज्ञान का क्या फल दो सादृश्य का ज्ञान होना अलग है उसका दो फल हो गया वो अवांतर फल अभी दो सादृश्य को लेकर के ऊकार और तेजस्म एकत्व ज्ञान हुआ अभी वो एकत्व तो ज्ञान का क्या फल होगा तो उसके लिए कहते हैं विज्ञान फल मह भाष्य में अब्रह्मविद अश्य कुले न भवती य एवं वेद इसका कुलों में अर्थात शिष्य परंपरा में कोई अब्रह्मविद ये नहीं होगा अर्थात ये ब्रह्म उपासना करने वाला नहीं होगा ऐसा नहीं है ये एकत्व तो का फल है अर्थात उ कारत एक है इस प्रकार की जो उपासना करेगा उसका शिष्य परंपरा में भी आगे इस प्रकार की उपासक ही बनेंगे अच्छा ये हो गया द्वितीय सादृश्य बोले मतलब द्वितीय ऐक्य प्रथम ऐक्य किसका किसका बीच में था औकार दो सादृश्य कहा था आदिये दिन्दौर्ण। आदिये दिन्दौर्ण। ये प्रथम हो गया व्याप्ति आपती आप और दूसरा सादृश्य हो गया आदिमहत्व तो ये दोनों के सर्वान कामान अपनोति और आदिश्चति महताम मत मतलब का बीच में आधी हो जाता है और द्वितीय ऐक्य किसका किसका बीच में हुआ उकारृश्य क्या कहा गया उत्कर्ष उभयत्व ये दोनों का बीच में रहा उत्कर्ष और उभयत्व ये आगे टीका में तृतीय पाद तृतीय मात्रा से एकत्व अभी आत्मा का तृतीय पाद क्या है प्राज्यां। प्राज्यां। और ओंकार का तृतीय मात्रा मकार ये दोनों में एक तो कहते हैं मंत्र सुषुप्त स्थान प्राजो मकार तृतीया मात्रा मितेर अर वा मिनवती हाव सर्व अति ये वेद सुसुप्त स्थान प्राज बहु सुसुप्तम स्थान सुसुप्त स्थान और मकार मकार हो गया ओंकार का तृतीय मात्रा तो जो सुसुप्त स्थान है प्राज है वही मकार है तृतीया मात्रा है एक तो कथन हो गया क्यों हो गया मितेर हेतु दे दिया और अपिते मितेर अर्थात ये नफने वाला ये जो कहते ना जहाँ अच्छा आप लोग तो कभी तो इस प्रकार के देखे नहीं हो आजकल तो सब ये जो आजकल तो धीरे धीरे ये जो ये होता है ना तूला जो तराजू कहते हैं वो भी तो गया इसलिए ये सब दृष्टांत आगे समझाना ना भी चित्र दिखा कर पहले दूध हाँ तो जो, देते थे हाँ, देते तो जो डुबा करके आजकल तो ये हो गया कि आजकल तो ऐसा नहीं आजकल, थे आजकल, थे आजकल थे आप तो आप क्वेंट डाल देंगे अथवा टोकन डाल देंगे वो पाइप से निकल जाएगा तो इस प्रकार की हो गया ये दृष्टांत से और कुछ दिन के बाद समझाना महा कठिन होगा जो डुबा करके ये देते है तो क्या करते है वो जैसे कहते हैं वो कोई बर्तन में नापते है चावल अथवा धान इत्यादि पहले उसमें भरते हैं भरने का समय में उसमें भरेंगे नाप लिया हम भर गया फिर आगे उससे निकाल देंगे इसको कहते हैं मिति मिति अर्थात तो मापने तो का कार्य इसी प्रकार की जो प्राजी है इसमें ये विश्व और तेजस्व दोनों ये भर जाते हैं फिर आगे उसे निकल जाते हैं तो जैसे वो नापने वाला उसमें तेल में पहले डुबा देते हैं फिर उठा करके वो उसको फिर डालेगा इसी प्रकार की ये प्राज्य जो है वो मिति इसी प्रकार की मौका जब ओंकार उच्चारण करेंगे अ और उ ये दोनों मौ में ये लीन हो जाएंगे फिर आगे शांत हो जाएगा आगे फिर अ उठेगा कहाँ से उठा के जहां लीन हो गया था मितेर अपिते अपित अर्थात लीन ये दोनों भी विश्व तेज सुसुप्ती अवस्था में प्राजी में लीन होते अपिति अपिति अर्थात लीन तो अपी और इति अर्थात तो इन गोत धातु से तीन हो गया अपिति का अर्थ लय तो मिति अर्थात तो मापने से और अपिति अर्थात लय ये दोनों सादृश्य से दोनों को एक कहा जाता है आज यंत ओम पूर्ण मत पूर्ण पूर्ण Maya, Sushumna.